तर्कशास्त्र के प्राथमिक ग्रंथ तर्क संग्रह का हम लोग विचार कर रहे हैं इस ग्रंथ का तर्क संग्रह नाम अनवर्थ नाम है अनवर्थ नाम कहते हैं नाम का जो अर्थ निकलता है उसका अनुसरण करने वाला नाम वो अनवर्थ नाम कहलाता है तो तर्क संग्रह इस नाम का अर्थ निकला ऐसा ग्रंथ जिसमें तर्क शब्दित तो द्रव्यादि सात पदार्थों का संक्षेप से उद्देश्य लक्षण और परीक्षा हो वह ग्रंथ तर्क संग्रह कहलाता है तो जिस ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं उस ग्रंथ में द्रव्यादि सप्त पदार्थों का उद्देश्य भी है द्रव्यादि सप्त पदार्थों का लक्षण भी है और द्रव्यादि सप्त पदार्थों का पदार्थों की परीक्षा भी है लक्षण कहा जाता है उद्देश कहा जाता है नाम मात्र से परिचय को तो द्रव्य द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय अभावा सप्त पदार्थ यहाँ से प्रारंभ करके अभाव चतुर्विध अत्यंताभावच्चेती यहाँ तक के ग्रंथ से बताया गया उद्देश्य यानि द्रव्यादि का नाम मात्र से परिचय और फिर लक्षण ग्रंथ प्रारंभ हुआ तत्र गंधवती पृथ्वी इत्यादि से और अंत तक चलेगा लक्षण उसे कहा जाता है जो असाधारण धर्म है किसी पदार्थ का जो असाधारण धर्म है वह उस पदार्थ का लक्षण कहलाता है उसे लक्षण कहा जाता है असाधारण उसे कहा जाता है जो जिसमें बताया जा रहा है धर्म उसमें सब स्थान पर रहता हो न्यून वृत्ति ना हो न्यून वृत्ति कहा जाता है जिसका धर्म बताया जा रहा है उसके कुछ अंश में रहें कुछ अंश में न रहें तो न्यून वृत्ति धर्म हुआ और अन्यून वृत्ति धर्म माना जाता है कि जिसका लक्षण बताया जा रहा है उसके प्रत्येक अंश में रहता हो वह अन्यून वृत्ति धर्म कहलाएगा और अतिरिक्त वृत्ति धर्म कहा जाता है उसे जो जिसका लक्षण बताया जा रहा है उससे अतिरिक्त अलक्ष्य में भी रहता हो तो अतिरिक्त वृत्ति हो गया अतिरिक्त शब्द से कहा जाता है लक्ष्य से इतर पदार्थ को लक्ष्य भिन्न पदार्थ को अलक्ष्य को और जो अलक्ष्य में भी रहेगा तो अतिरिक्त वृत्ति कहलाएगा और अनतिरिक्त वृत्ति का अर्थ है जो लक्ष्य से इतर में नहीं रहता और अन्यून वृत्ति का अर्थ निकलेगा जो लक्ष्य में प्रत्येक अंश में रहता है संपूर्ण लक्ष्य में रहता है वो अन्यून वृत्ति हुआ तो तोतिरिक्त वृत्ति वृत्ति कहते रहने वाले को तो जो अन्यून अनतिरिक्त वृत्ति है वह धर्म असाधारण धर्म कहलाता है वह माना जाता है उस वस्तु का लक्षण तो यहाँ पर ये जो द्रव्य आदि सात पदार्थ हैं, इनका लक्षण भी बताया जाएगा और परीक्षा कहा जाता है जो जिस पदार्थ का लक्षण बताया जा रहा है वह उस पदार्थ में नहीं रहता है या रहता है ऐसा विचार परीक्षा कहलाता है तो ये भी संक्षेप में लक्षण ग्रंथ के अंदर ही आएगी परीक्षा भी कोई स्वतंत्र अलग ग्रंथ नहीं उसमें लक्षण ग्रंथ जब लक्षण करेंगे तो जो लक्षण किया वह जिसका किया उसमें रह रहा है कि नहीं रह रहा है ये विचार भी, भी साथ साथ होगा तो लक्षण ग्रंथ और परीक्षा ग्रंथ साथ साथ होगा तत्र गंधवती पृथ्वी से लेकर के अंतिम तक तर्क संग्रह के लक्षण ग्रंथ प्रारंभ होगा तो इस प्रकार ये तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ है उसका जो नाम है वह अनवर्थ इसलिए है कि इस नाम का जो अर्थ निकल रहा है उसी का अनुसरण तर्क संग्रह ग्रंथ कर रहा है नाम का अर्थ निकल रहा है तर्कों का तर्क शब्द का अर्थ द्रव्यादि सात पदार्थ और द्रव्यादि सात पदार्थों का संक्षेप में लक्षण उद्दे, उद्देश्य और परीक्षा इस ग्रंथ में है इसलिए अनवर्थ नाम माना जाएगा जैसा नाम वैसे ही गुण ग्रंथ में यथा नाम तथा गुण उसे अनवर्थ कहा जाता है और जो मंगलाचरण का श्लोक था निधाय विधाय गुरुवंदनम बलाना सुखबोधा क्रियते तर्कसंग्रह ये इसमें इसकी व्याख्या करनी है इसको प्रारंभ में क्यों लिखा तर्कसंग्रह ग्रंथ तो है ऐसे वहाँ से द्रव्य कर्म सामान्य विशेष से इस वाक्य से ग्रंथ प्रारंभ होता है और ग्रंथ के आदि में ये निधाय ऋधि विश्वेशम इत्यादि श्लोक मंगला मंगलाचरण का रखने का उद्देश्य है अन्नम भट्ट जी का कि इस ग्रंथ के अध्येता ये समझ जाए कि हमारे पूर्व शिष्ट लोग किसी भी कार्य का प्रारंभ करना होता है तो शुरू में कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करते थे तो हमें भी कोई कार्य प्रारंभ करना है तो उस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए ऐसी शिक्षा मिलती हैं शुरू में मंगलाचरण के श्लोक को रखने से इसी इसी उद्देश्य रखा है और मंगलाचरण है साधन निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति यह है साध्य निर्विघ्न कार्य की समाप्ति सा, साध्य है मंगलाचरण साधन हैं ये कौन बताता है तो समाप्ति कामों मंगलम आचरेत यह वाक्य बताता है यह वेद वाक्य है लेकिन वर्तमान में जो वेद आपको भारत की किसी भी लाइब्रेरी में उपलब्ध होगा और उसे खोजोगे तो किसी भी वेद में समाप्ति कामों मंगलम आचरेत ये वाक्य नहीं मिलेगा न तो ऋग्वेद में मिलेगा न तो यजुर्वेद में मिलेगा वर्तमान उपलब्ध जो है न साम वेद में न तो अथर्व वेद में तो फिर वर्तमान वेद में है ही नहीं तो इसे वेद कैसे कहेंगे तो वेद दो प्रकार का होता है एक प्रत्यक्ष वेद और एक अनुमित वेद ऐसे वेद के दो प्रकार हैं प्रत्यक्ष वेद अनुमित वेद प्रत्यक्ष वेद उसे कहा जाता है जो वर्तमान में वेद नाम से उपलब्ध ग्रंथ में मिल रहा है वाक्य वह प्रत्यक्ष वेद है और अनुमित वेद उसे कहा जाता है जो हमारे पूर्वाचार्यों ने जिस वाक्य को श्रुति वाक्य कहा है अपने व्याख्यानों में प्रमाण के रूप से उद्धृत भी किया है कहा भी है लिखा भी है, भाष्य या टीका आदि में लेकिन वर्तमान में उपलब्ध वेद में आप खोजोगे तो मिलेगा नहीं लेकिन पूर्वाचार्यों ने उसे वेद करके कहा है ऐसा वाक्य उन वाक्यों को कहा जाता है अनुमित वेद वाक्य अनुमित वेद वाक्य जैसे अग्नि दो प्रकार का है ना आपके पास दो प्रकार का अग्नि है एक तो आप महानस आदि में गए जहां चूल्हा जल रहा है और आँख से अग्नि को देखा प्रत्यक्ष अग्नि है और पर्वत के पास में गए कहीं से धुआं पर्वत में निकलता हुआ दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है लेकिन धुए को देख करके अग्नि का अनुमान करता है कि पर्वत जहाँ से धुआं निकल रहा है वहाँ अग्नि है वो अग्नि है अनुमित अग्नि पर्वतादि में अग्नि अनुमित अग्नि अनुमान प्रमाण से निश्चित अग्नि उसे अनुमित कहा जाएगा इंद्रिया है अप्रत्यक्ष प्रमाण उससे निश्चित अग्नि को प्रत्यक्ष अग्नि कहा जाएगा ऐसे वर्तमान में उपलब्ध जो वेद और उसमें कोई वाक्य मिल रहा है वो सब प्रत्यक्ष वेद है जिसे हम आख से देख करके पढ़ भी सकते हैं और जन्मांध व्यक्ति कोई वेद ग्रंथ पढ़ रहा है तो सुन भी सकता है तो सुनना का मतलब श्रोत्र इंद्रिय का भी विषय बनता है और आँख का भी विषय बनता है वाक से उच्चारण भी, भी कर सकता है वो प्रत्यक्ष वेद है और अनुमित वेद है वेद नाम से प्रसिद्धि है जिन वाक्यों की लेकिन वर्तमान वेद में उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो वे अनुमित वेद, वेद वाक्य है अग्नि की तो अग्नि का तो अनुमान कर लिया धुए से इसलिए उसे कहा जाएगा धूम दर्शन से अनुमित अग्नि पर्वतादि में और ये वेद को समाप्ति कामो मंगलमाचरेत इत्यादि वेद वाक्यों को किससे अनुमित कहा जाएगा तो एक जैसे वहाँ धूम देखने से वन्य का अनुमान हुआ ऐसे शिष्टाचार दिख रहा है शिष्ट का आचार शिष्टाचार कहलाता है शिष्ट उसे कहते हैं जिसको वेद के द्वारा बताए गए साध्य साधन भाव के विषय में न संशय है न भ्रांति है अपितु यथार्थ निश्चय है जिन्हें उन्हें शिष्ट कहा जाता है वे शिष्ट है वेदार्थ के विषय में संशय भ्रांति रहित तो यथार्थ निश्चयवान उन्हें शिष्ट कहा जाएगा आप्त तो कहा जाएगा और ये जो शिष्ट है आप्त तो है इनका आचरण शिष्ट का आचरण कहलाता है शिष्टाचार तो शिष्ट लोग जो आचरण करते हैं जीवन जीते हैं वो उनका जीवन वेदानुसारी होता है वेद जैसा बताता है वैसा ही करते हैं वेद जिसको करने के लिए मना करता है वो नहीं करता है वैशिष्ट वे हैं वेदार्थ को जानते हैं और वेदानुसारी ही जीवन जी रहे हैं वेद जो करने के लिए कहता है वही करते हैं और वेद जिसको जिसे करने के लिए मना करता है उसे नहीं करते वैशिष्ट हैं और उनका आचरण वो होगा शिष्टाचार तो शिष्टों का आचरण वेदानुसारी ही होता है का मतलब शिष्टों शिष्ट जो करते हुए दिख रहे हैं वह वेद समर्थित ही होता है उसका प्रतिपादक कहीं ना कहीं वेद वचन होता ही है और जो शिष्ट हैं वैदिक सनातन परंपरा में वे सब अपने कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए दिख रहे हैं एक दो शिष्ट नहीं कई शिष्ट लोग जब कोई भी कार्य करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं इससे ये निश्चित होता है कि मंगलाचरण कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति का साधन है और कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति यह मंगलाचरण का फल है इनमें साध्य साधन भाव है इसलिए तो सब शिष्ट लोग कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हुए दिख रहे हैं इसे निश्चित हुआ और फिर इस अर्थ का मंगलाचरण और निर्विघ्न परिसमाप्ति रूप पदार्थ द्वय में साध्य साधन भाव का प्रतिपादक कोई वेद होना चाहिए ना तो वर्तमान वेद में तो है नहीं समाप्ति काम आचरित ये वेद, वेद वाक्य तो शिष्टों का आचरण देख करके अनुमान किया जा रहा है जैसे धूम को पर्वत में देख करके वन का अनुमान करते हैं ऐसे शिष्टों का आचरण देख करके मंगलाचरण कार्य के निर्विघ्न परिसमाप्ति का साधन है कार्य की निर्विघ्न परिसमाप्ति मंगलाचरण का साध्य है इस साध्य साधन भाव को बताने वाला भी कोई न कोई वेद वाक्य जरूर है ऐसा निश्चय करते हैं क्योंकि सर्वत्र देखा गया शिष्टों का आचरण वेद सम्मत ही होता है तो ये मंगलाचरण करने के लिए बताने वाला कोई वेद वेद वाक्य प्रत्यक्ष वेद में नहीं है तो उसका अनुमान किया जाएगा तो इसलिए उसे कहा जाएगा शिष्टाचार अनुमित वेद वाक्य ये निर्विघ्न समाप्ति और मंगलाचरण का साध्य साधन भाव बताने वाला समाप्तिकामो कामों मंगलमाचरित यह वाक्य है शिष्टाचार अनुमित वेद वाक्य ठीक और इसी वेद वाक्य से प्रेरित होकर के अन्नम भट्ट जी ने तर्कशास्त्र के पदार्थों को बताने वाला एक ग्रंथ लिखने का निर्णय किया पहले खूब चिंतन किया तर्कशास्त्र पर वैशेषिक न्याय पर और फिर उनके मन में आया कि तर्क संग्रह नामक एक ग्रंथ मैं लिखूं तो जो मूल ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाते उनका बड़ा उपकार हो जाएगा तर्कशास्त्र का जो प्रमेय है विषय है संक्षेप में उनके बुद्धि में आएगा तो उस दृष्टि से उन्होंने चिंतन करके ये निश्चय कर लिया ग्रंथ लिखने का तो ग्रंथ लिखना एक कार्य हुआ ना न इसका प्रारंभ कर रहे हैं तो उससे पहले श्रुति कहती निर्विघ्न समाप्ति के लिए कार्य के मंगलाचरण करो तो मंगलाचरण कर रहे हैं निधाय रधि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानाम सुख बोधा क्रिय तर्क संग्रह ये तीन प्रकार का मंगलाचरण बताया था ना नमस्कारात्मक आशीर्वादात्मक और वस्तुनिर्देशात्मक ये तीन प्रकार का मंगलाचरण होता है तो इस श्लोक में दो प्रकार का मंगलाचरण किया है इन्होंने अन्नम भट्ट जी ने वे दो प्रकार हैं नमस्कारात्मक और वस्तुनिर्देशात्मक मंगलाचरण इसमें है। नमस्कार तो विधाय गुरु वंदनम वंदन वन्नन शब्द नमस्कार का पर्याय वाचक है ना तो नमस्कारात्मक भी मंगलाचरण है और वस्तु निर्देशात् वस्तु निर्देशात्मक भी मंगलाचरण है कैसे हैं इसे बताएंगे इस श्लोक की व्याख्या करते समय व्याख्यान का एक लक्षण बताया था कल किसी व्याख्या ग्रंथ का व्याख्यान करना है का मतलब कुछ पांच कृत्य संपन्न करने पड़ते हैं वो पांच कृत्य कौन कौन है हाँ, वाक्य योजना का अर्थ है पद योजना हाँ वाक्य योजना का ही अर्थ है पदों का अन्वय परस्पर और आक्षेपस्य से समाधानम ये पांचवा है आक्षेप का समाधान आक्षेप दो पर होता है पदार्थ पर भी जो दूसरा कृत्य था पदार्थोक्ति तो जो पदार्थ बताया गया पद का अर्थ बताया गया वही क्यों अर्थ हैं क्यों दूसरा अर्थ नहीं है ऐसा आक्षेप किया जा सकता है ना फिर उसका समाधान करना होगा और एक आक्षेप होता है वाक्यार्थ पर वाक्यार्थ है वाक्य योजना का जो अर्थ निकलेगा वो हो जाएगा पदार्थ पदार्थ कहा जाता है किसको वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो परस्पर अन्वय है वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का पदों का नहीं वाक्य में प्रयुक्त पदों का जो परस्पर अन्वय वो वाक्य योजना कहलाएगा और वाक्यर्थ कहलाएगा पदार्थों वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर अन्वय अन्वय कहते हैं संबंध को तो वाक्य में प्रयुक्त जो पद पद यानी शब्द प्रयुक्त यानी प्रयोग किए गए वक्ता ने वाक्य में जिन पदों का प्रयोग किया है उन्हें कहा जाता है वाक्य में प्रयुक्त पद वो तो शब्द हैं और अर्थ शब्द का होता है शब्द अलग शब्दार्थ अलग और वो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द हैं पद हैं उनके अर्थ को कहा जाएगा वाक्य में प्रयुक्त पदार्थ वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ और उन अर्थों का भी आपस में संबंध बनेगा वो वाक्य अर्थ होगा और उस पर भी आक्षेप होगा उसका समाधान पदार्थ पर होने वाला आक्षेप और वाक्य अर्थ पर होने वाला जो आक्षेप उसका समाधान वो कहलाता है पंचम कृत्य आक्षेप से समाधानम ऐसे ये पांच कृत्य संपन्न करने पड़ते हैं इनमें से ये पांचों कृत्य संपन्न करने मंगलाचरण श्लोक की व्याख्या करनी है अर्थ है इस श्लोक की व्याख्या होगी ये पांच कृत्य संपन्न करना तो पहले पद तो ये जो मंगलाचरण का श्लोक है इसमें है निधा एक पद दूसरा रिधि तीसरा ईश्वेशम चौथा विधाय पाँचवा गुरुवंदनम और बालानाम उत्तरार्ध में षठ पद सुखबोधाय सप्तम पद क्रियते अष्टम पद और तर्क संग्रह ये नवम पद हैं नौ कुल मिलकर के पद हैं पूर्वार्ध में कितने हैं पूर्वार्ध में पांच निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम ये पूर्वार्ध पहली लाइन है पूर्वार्ध, श्लोक की और उत्तरार्ध है दूसरी लाइन उसमें है चार पद बाला नाम एक सुखबोधा दूसरा क्रियते तीसरा और तर्क संग्रह चौथा पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में मिलकर के नौ पद पूरे श्लोक में नौ पद हैं और पूर्वार्ध में पांच उत्तरार्ध में चार ये तो पदच्छेद कहलाएगा पहला कृत्य हुआ कि इस श्लोक में कितने पद हैं उनको अलग अलग करके समझना ये पदकृत्य कहलाता है पदच्छेद कहलाएगा ये अलग अलग पदच्छेद हुआ कि इसमें पूर्वार्ध में, में पांच पद हैं उत्तरार्ध में चार पद हैं पूरे श्लोक में नौ पद हैं ये समझ लिया तो व्याख्यान का आपने प्रथम कृत्य समझ लिया जो प्रथम अंश है इसके बाद द्वितीय अंश होता है पदार्थोक्ति पदार्थोक्ति इसमें बताया जाता है कौन पद पद दो प्रकार के क्रियापद और क्रियापद को कहा जाता है तिगंत और बाकी कारक होते हैं सुबंत कारक रूप पद और क्रियात्मक पद ऐसे दो प्रकार के पद होते हैं क्रिया को बताने वाला पद और कारक को बताने वाला पद क्रिया को बताने वाले पद को क्रियापद कहा जाता है और कारक कहा जाता है जो क्रिया का उपकारक है क्रिया का साधन है जिससे क्रिया संपन्न होती है उसे कारक कहा जाता है उसे कहेंगे कारक और कारक होते हैं अलग अलग छे कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण ये छ प्रकार के होते हैं कारक और इन कारकों को बताने वाली होती है विभक्तियां और एक होता है तो छ विभक्ति हो जाएगी छ कारकों को बताने वाली और कुल मिलकर के तो बताई जाती है सात विभक्तियां तो एक षठी विभक्ति होती है उस संबंध को बताती है दो पदार्थों का जो आपस में संबंध है उसको बताती है तो इस प्रकार कारकों का कारकों को बताने वाली विभक्तियों से युक्त पद होते हैं कुछ उन्हें सुबंत कहा जाता है कुछ संबंध को बताने वाली विभक्ति से युक्त पद होंगे उन्हें कहा जाएगा उसे भी सुबंत पद कहा जाएगा क्रिया को बताने वाले पद को कहा जाता है क्रियापद। कुछ कुछ सुगंध पद होते हैं वे भी क्रिया को कहते हैं तो उन पदों की विभक्ति को समझना ये पदार्थोक्ति में आता है कि कौन पद का अर्थ कौन सा कारक है या क्रिया है ये समझना दो ही तो होता है या तो क्रिया होगी या तो कारक होगा या तो संबंध होगा कुल मिल करके कितने भी लंबे लम्बे कितने भी शब्द हजारों करोड़ों वो शब्द बताएंगे किसको या तो क्रिया को बताएंगे या तो कारक को बताएंगे या तो संबंध को बताएंगे इससे अतिरिक्त और कोई शब्दों का अर्थ नहीं निकलता या तो क्रिया निकलेगा या तो कारक निकलेगा या तो संबंध संबंध निकलेगा तो यहाँ नौ पदों में से कौन सा पद किस कारक को बता रहा है किस क्रिया को बता रहा है ये समझना ये पदार्थोक्ति कहलाता है पदों के अर्थ का कथन पदार्थोक्ति तो क्रिया तो है यहां पर क्रियते उत्तरार्थ में जो क्रिया है ना एक क्रियते ये क्रिया पद है क्रिया को बताने वाला पद है और पूरों में भी दो पद हैं क्रिया को बताने वाले सबसे पहला जो पद है वो भी पूर्वार्ध में दो पद क्रिया को बताने वाले हैं एक तो निधाय और दूसरा विधाय निधाय ये भी क्रिया को बताता है निधाय भी क्रिया को बताता है और विधाय भी क्रिया को बताता है और क्रिया दो प्रकार की होती हैं। एक पूर्वकालिक क्रिया एक उत्तरकालिक क्रिया एक व्यक्ति एक समय एक ही क्रिया कर पाएगा ना और यदि एक वाक्य में एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली अनेक क्रियाओं को बताया जा रहा है तो निश्चित है कर्ता एक है और अनेक क्रियाएं कर रहा है तो सब एक साथ नहीं कर पाएगा क्रम होगा तो क्रम में फिर पूर्व में कुछ क्रियाएं होगी और सबसे अंत में जो क्रिया होगी वो अंतिम क्रिया हो जाएगी तो यहाँ तीन क्रियाएं हैं एक निदान क्रिया निधाय से बताई गई निदान और विधाये से बताई गई विधान क्रिया और क्रियते शब्द से बताई गई एक क्रिया है कर्णारूप क्रिया ऐसी तीन क्रियाएं बताई जा रही है ना तो तीन और तीन क्रियाओं का कर्ता है एक ही व्यक्ति जो इस ग्रंथ के लेखक हैं वो कौन है तर्क संग्रह किसने लिखा है अन्नम भट्ट अन्नम भट्ट जी ने तो वे इन तीनों क्रियाओं के कर्ता है निदान क्रिया के भी विधान क्रिया के भी और क्रियते इस क्रियापद के भी तो तीन क्रिया एक साथ तो एक व्यक्ति नहीं कर पाएगा तो इनमें क्रम होगा दो क्रियाओं में पूर्व कालत तो रहेगा एक क्रिया में उत्तर कालत तो रहेगा ऐसा होगा ना तो दो क्रियाएं पहले कर रहे हैं अन नंबर तक और एक क्रिया बाद में कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं जो क्रिया वो है क्रियते शब्द से बताई गई और निधाय और विधाय शब्द से बताई गई क्रिया है पूर्व में की जाने की जाने वाली क्रिया है इसलिए वहाँ लघु सिद्धांत कऊदी पढ़ते पढ़ते अगली शिवरात्रि के दिन इसका उत्तर मिलेगा कि इसमें कैसे पता चला कि ये दो क्रियाएं पहले हो रही हैं क्रियते क्रिया बाद की है क्रियते क्रिया को पहले क्यों नहीं माना जाए ये प्रश्न होगा इसके उत्तर के लिए असंदिग्ध उत्तर के लिए एक वर्ष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी लघु सिद्धांत कौमुदी में एक क्रिदंत प्रकरण आएगा क्रिदंत प्रकरण वहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय होता है और उसके स्थान पर लेप आदेश होकर के ये बना है निधाय और विधाय शब्द ये क्रियाएं बनी है धा धातु से तो वो सब व्यवस्थित समझेंगे तो पता चलेगा कि ये पूर्वकालिक है अभी इतना ही समझना कि निधाय विधाय में जो ये लगा है अंत में वह यह बताता है इन दोनों में पूर्वकालों को ये पहले होने वाली क्रियाएं है इतना मात्र अभी समझेंगे ये यह कैसे पूर्वकालिकत्व का, को बता रहा है इसको समझने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी चाहे छ महीने में चाहे वर्ष में क्रिदंत में पहुंचिए वहाँ इसका पूरा पूरा व्यवस्थित उत्तर मिलेगा पूर्व कालत्व है अभी तो विश्वास करना है खाली ये पूर्वकालिक क्रियाएं दो हैं और क्रियते ये वर्तमान कालीन क्रिया है पहले ये दो क्रिया संपन्न कर रहे हैं फिर क्रियते क्रिया कर रहे हैं और क्रियाओं के भी अलग अलग तीन वाच्य होते हैं जैसे इंग्लिश में एक्टिवाइस पैसेवाइस कहता है हाँ? हाँ? पैशिवाइस एक्टिवाइज यानी कर कर्तरी प्रयोग कर्मणि प्रयोग और संस्कृत में एक और होता है भावार्थ में ये समझने के लिए आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का तिगंत प्रकरण एक आएगा एक क्रिदंत के पहले जैसे सुबंत प्रकरण पूरा होगा क्रिदंत आएगा वहाँ से उत्तरार्ध शुरू होता सुबंत में जाकर के पूर्वार्ध पूरा हो जाएगा लघु सिद्धांत कऊदी का तो वहाँ तिगंत में आपको समझ में आएगा कि क्रिया के रूप तीन प्रकार में चलता है एक कर्ता वाच्य में कर्म वाच्य में और वाच्य तो यहां ये क्रियते क्रियापद कर्म वाच्य है कर्म वाच्य में है तो क्रियते ये क्रियापद है वाच्य में है इतना इसके विषय में समझ लिया तो ये क्रियते पद का अर्थ कथन हुआ पदार्थोक्ति ये द्वितीय कृत्य है न पदार्थोक्ति और आ, ये जो पहले वाली पहले वाला पद है क्रियते का तो अर्थ निकला कि ये प्रथम पुरुष उसमें पुरुष भी समझना होता है प्रथम पुरुष और वर, आ, वर्तमान कालिक क्रिया और कर्मवाच्य की क्रिया है इतना मात्र समझने से वो हो जाता है पदार्थोक्ति और पहला जो पद है उसका अर्थ निकलेगा निधाय और विधाय में कितना अंतर दिख रहा है धाय धाय तो दोनों में समान है खाली पहले पद में है नी और दूसरे में है वी ये जो नी और वी है ना इनको उपसर्ग कहा जाता है ये उपसर्ग है ऐसे उपसर्ग नामक 22 है जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है 22 शब्द है परा अप अनु निश निर दुस दूर इत्यादि 22 है उसमें ये नी भी आता है वी भी आता है और ये इन उपसर्गों का प्रयोग होता है धातुओं के साथ और ये धातुओं के साथ प्रयोग होने पर ये क्या करते हैं धातुओं के साथ मिल करके धातु के अर्थ को बदल देते हैं जैसे भू धातु है उसका अर्थ तो होता है होना भवती अर्थ होता है लेकिन उसके साथ अनु उपसर्ग को जोड़ दो तो अनुभवती इसमें केवल भवती का तो अर्थ था है और अनु उपसर्ग जोड़ देंगे अनुभवती करेंगे तो अर्थ होगा होगा अनुभव करता है अनुभव करता है और प्र उपसर्ग जोड़ दो प्रभवती का अर्थ होता है उत्पन्न होता है और परा उपसर्ग जोड़ दो तो पराभवती तो पराभवती का अर्थ होता है पराजय होता है ऐसे ये धातु के साथ अलग अलग इन 22 उपसर्गों को लगाओगे तो वो क्या करता है धातु के अर्थ को बदल देता है ऐसे धाय धाय दोनों जगह है लेकिन एक जगह नी होने से और दूसरे जगह वी होने से अर्थ दोनों का अलग अलग होगा धा धातु के साथ नी जुड़ जाएगा तो स्थापना ये अर्थ होगा स्थापना नी धा इतने का अर्थ है स्थापना और ये का अर्थ है करके वो काली तत्व को बताता है ना तो निधाय का अर्थ निकलेगा स्थापना करके स्थापित करके तो किसको स्थापित करके तो विश्वेशम विश्वेशम में विश्व ये एक सर्वनाम है जैसे ये उपसर्ग होता है ना ऐसे कुछ सर्वनाम होते हैं विश्व शब्द का अर्थ होता है सर्व सभी समस्त तो विश्व कहा जाएगा सब का जो ईश है ईश कहते हैं नियामक को सर्व नियंता सब को अपने नियंत्रण में रखने वाला उसे विश्वेश कहा जाएगा और द्वितीय विभक्ति है विश्वेशम द्वितीय विभक्ति होने से उसका अर्थ निकलेगा कर्म कारक तो विश्वेशम का अर्थ निकलेगा सबको नियंत्रण में रखने वाले को निधाय तो सबको नियंत्रण में रखने वाले को स्थापित करके विश्वेशम निधाय अर्थ निकलेगा तो सबको नियंत्रण में रखने वाला कौन है परमात्मा तो परमात्मा को परमात्मा को स्थापित करके तो परमात्मा की स्थापना कहां करते हैं कहां पर स्थापित करेंगे परमात्मा को तो कहते हैं रिधि ये रिधि सप्तमी है सप्तमी विभक्ति होती है अधिकरण कारक को बताती है रित शब्द का तो अर्थ है रद है और वो द में ई है ना वो ऋत वो हल था दकार पहले सप्तमी विभक्ति होने से वो द जो हल था उसमें ई मिल गया ई के साथ द मिल गया तो पूरा हो गया हृदय रुधि का मतलब हृदय में ये मैं मे अर्थ निकला सप्तमी का वो अधिकरण को बताती है अधिकरण कारक है तो हृदय में विश्वेश की स्थापना करके सबके नियंता परमेश्वर की हृदय में स्थापना करके ये निधाय रधि विश्वेशम का अर्थ निकलेगा इन तीनों पदों का मिलकर क्या और विधाय गुरुवंदनम तो नी उपसर्ग धा धातु के साथ लगा तो उसका अर्थ निकला स्थापना और वि उपसर्ग लग जाएगा धाधातु के साथ तो उसका अर्थ निकलेगा करना करना स्थापना नहीं खाली करना तो विधायक का अर्थ निकलेगा करके तो क्या करके तो गुरु वंदनम जैसे निधायक का कर्म है विश्वेशम तो विश्वेश की स्थापना करके ऐसे गुरु की वंदना करके यह अर्थ निकलेगा गुरुवंदनम में षष्टी तत्पुरुष समास है गुरु वंदनम गुरु वंदनम यानि गुरु की वंदना विधायक अर्थ निकलेगा करके कृत्वा उसका पर्याय वाचक हो जाएगा कृत्वा करके तो धा धातु तो, तो वही था लेकिन वि निकलने से खाली कर के अर्थ वि जोड़ने से करके अर्थ निकला और नी जोड़ने से स्थापित करके अर्थ निकला स्थापित करना और खाली करना अलग है ना? नमस्कार को स्थापित नहीं करना है। नमस्कार करके इतना अर्थ निकलेगा और ये जो है आपका बालानाम सुखबोधा य इसमें बाला बालानाम षष्टी विभक्ति रामायणाम के तरह बाला नाम। और बाला नाम इसमें बाल शब्द हैं और बाल शब्द का अर्थ क्या होता है लोक में तो बाल शब्द रूढ़ है बच्चे के लिए जो अभी अन्न सेवन नहीं करता केवल दूध पीकर के रहता है माँ का या गाय आदि का अन्न को पचाने की अभी सामर्थ्य जिसके अंदर नहीं आई है ऐसा शिशु उसके लिए बाल शब्द का प्रयोग होता है लेकिन वो बाल यहाँ पर नहीं समझना वह विशेष का वाचक यहाँ पर बाल शब्द नहीं है अवस्था कोई भी हो लेकिन बाल शब्द का अर्थ है तर्कशास्त्र में वो बाल ही कहलाएगा भले ही सौ वर्ष का हो बूढ़ा लेकिन वो बाल होगा यदि नहीं जानता है वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन के विषयों को तो वो बाल ही है अज्ञानी है तो जिसको तर्कशास्त्र के पदार्थों का बोध नहीं है तर्कशास्त्र के पदार्थों के बोध से रहित अबोध है जिसको वो बाल है इतना ही मात्र नहीं साथ में व्याकरण काव्य कोश, इसका ज्ञान होना चाहिए वो बाल कहलाता है जिसको व्याकरण का ज्ञान है संस्कृत ग्रामर अच्छा आता है और कोश अमर कोश आदि होता है ना जिसमें शब्दों के पर्यावाचक अर्थ समझाया जाता होते हैं संग्रह होता है शब्द शब्दों का संग्रह ग्रंथ कोश कहलाता है और काव्य कविताएं संस्कृत की ये सब जानता है जो अध्याकरण काव्य कोश अनाधित न्यायशास्त्र न्यायशास्त्रम बालम ये बाल का लक्षण आएगा कहे बाल वो है जिसने व्याकरण काव्य और कोश का तो अध्ययन कर लिया है और नहीं अध्ययन किया है न्याय शास्त्र का जिसने वह व्यक्ति बाल है अबोध है न्याय शास्त्र की दृष्टि में बाल भी अबोध होता है बच्चा तो न्याय की दृष्टि में वो बाल ही है तो ऐसा जो बाल है जिसने व्याकरण काव्य कोष का अध्ययन कर लिया और नहीं अध्ययन किया है न्याय शास्त्र का वह व्यक्ति बाल और ऐसे जितने भी व्यक्ति हैं कितने हैं बहुत सारे हैं इसलिए बहुवचन है, है बालानाम ऐसे व्यक्ति चाहते हैं कि न्याय शास्त्रोक्त पदार्थों का ज्ञान हमें हो जाए तो उन्हें सरलता से न्याय शास्त्र का बोध हो न्याय शास्त्रोक्त पदार्थों का इसके लिए ये तर्क संग्रह ग्रंथ की रचना की जा रही है ये कहते हैं सुखबोधाय इसमें सुखे न बोध सुखबोध ये तृतीय तत्पुरुष समास है और बोधाय चतुर्थी है ये संप्रदान कारक है तो सुखबोध शब्द का अर्थ निकलता है अनायास यानी अल्प प्रयास से ही थोड़े प्रयास से ही न्याय शास्त्रोक्त विषयों का ज्ञान बालकों को हो जाए उन बालों को जिन्होंने व्याकरण काव्य काव्यकोष पढ़ा है न्याय शास्त्र नहीं पढ़ा है न्याय शास्त्र के अर्थ के जिज्ञासु हैं उन्हें न्याय शास्त्र का अल्प प्रयास से ही बोध हो जाए इसके लिए ये सुख बोधाय का अर्थ निकलेगा तर्क संग्रह क्रियते ये तर्क संग्रह नामक जो ग्रंथ हैं उसे क्रियते का मतलब रचते लिखे किया जा रहा है रचा जा रहा है लिखा जा रहा है किसके द्वारा लिखा जा रहा बिना कर्ता के तो क्रिया होगी नहीं तो कर्ता का बोधक तो कोई पद यहाँ है नहीं ये तो पदार्थोक्ति हो गई नौ पदार्थ हो गए नौ पदों का एक एक पद का एक एक अर्थ बता दिया तो पदार्थोक्ति के बाद होता है विग्रह विग्रह कहलाता है कल बताए थे दो प्रकार के पद होते हैं संस्कृत में वो दो प्रकार कौन है पदों के है? एक वृत्त्यात्मक पद और अवृत्त्यात्मक पद ऐसे दो पद बताए थे ना रूप पद रूप पद और वृत्ति के अवंतर पांच भे, भेद हैं वृत्त्यात्मक पद अलग अलग पांच प्रकार के होते हैं शुरू में तो दो विभाग हो गए वृत्त्यात्मक अवृत्त्यात्मक फिर वृत्त्यात्मक के पांच भेद वो पांच भेद हैं कृदंत शब्द तद्धितांत शब्द कृत और सामासिक शब्द समास होकर के बना हुआ शब्द और एक शेष होकर के बना हुआ शब्द और एक सनाद्यंत धातुरूप शब्द ऐसे पांच होते हैं ये लघु सिद्धांत कौमुदी में आएंगे समास प्रकरण में पांच वृत्मक पद के पांच भेद समास प्रकरण में वहां बताया जाएगा तो ये जो नौ पद है ना इन नौ पदों में भी कुछ वृत्त्यात्मक पद है कुछ अवृत्त्यात्मक पद है तो जो वृत्त्यात्मक पद होता है उसके अर्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाता है विग्रह जो तृतीय कृत्य है ना प्रथम कृतिय तो है पदार्थोक्ति दूसरा एक पद पदच्छेद द्वितीय है पदार्थोक्ति और तृतीय है विग्रह तो विग्रह किसको कहेंगे तो जिस श्लोक का व्याख्यान किया जा रहा है उस श्लोक में प्रयुक्त जो वृत्यात्मक पद होंगे उनके अर्थ को बताने वाला वाक्य वो कहलाएगा विग्रह तो ये जो निधाय रधि विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालान सुख क्रियते तर्क संग्रह नौ पद हैं इनमें से वृत्त्यात्मक पदों को पहले पहचानना पड़ेगा तो वृत्त्यात्मक पद हैं निधाय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम ये पूर्वार्ध में पांच थे उसमें से हृदय को छोड़ करके चार पद वृत्त्यात्मक है हृदि ये पद हैं अवृत्त्यात्मक पद और चार पद हैं पूर्वार्ध में वृत्त्यात्मक उत्तरार्ध में बालानाम ये बाल ये कोई वृत्यात्मक नहीं है बालाना सुख बोधाए वृत्यात्मक पद है सुखबोधा और ये क्रियते भी अवृत्त्यात्मक पद है बाल शब्द के तरह ही और तर्क संग्रह तो उत्तरार्ध में दो चार पदों में से दो वृत्त्यात्मक है दो अवृत्त्यात्मक है अवृत्मक दो हैं बालान और क्रियत्य इन दोनों को अवृत्त्यात्मक पद समझना और सुखबोधाय और तर्क संग्रह इन दो पदों को वृत्त्यात्मक समझना तो जो तृतीय कृत्य हैं विग्रह वो करने के लिए पहले श्लोक में समझना पड़ता है कि कौन सा वृत्यात्मक पद है कौन सा अवृत्त्यात्मक पद है ये विवेक होने के बाद जितने वृत्यात्मक पद हैं नौ में से छह पद हैं वृत्त्यात्मक पूर्वार्ध में एक पद वृत्त्यात्मक नहीं है हृदय उत्तरार्ध में दो पद वृत्त्यात्मक नहीं है बाला नाम और क्रियते तो बाकी छह पद पूर्वार्ध में चार उत्तरार्ध में दो वृत्त्यात्मक पद है और इन वृत्त्यात्मक पदों के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह वाक्य कहलाएगा एक एक वृत्त्यात्मक पद को बताने वाला एक एक विग्रह वाक्य होगा यानी कि छह का विग्रह वाक्य एक ही होगा हर एक पद का अर्थ बताने वाला एक एक वाक्य होगा एक वाक्य अर्थ समाया हुआ होता है एक वृत्त्यात्मक पद में पुरा एक वाक्य अर्थ होता है ऐसे छह वाक्य होंगे विग्रह वाक्य निधा तो निधाय का वृत्त्यात्मक वाक्य होगा कृत्वा इति कृत्व तो निधाय का अर्थ कथन हो जाएगा विग्रह होगा निधा यानी स्थापयित्वा और स्थापित्वा का भी अर्थ होगा स्थापन कृत्वा निधाया स्थापन करके हाँ, स्थापित करके स्थापित्व और उसके बाद होता है विधाय उसका अर्थ हो जाएगा कृत्वा कृत्वा का अर्थ है करके और गुरुवंदनम में षष्टी तत्पुरुष समास है तो उसका विग्रह होगा गुरु गुरोहो वंदनम गुरु वंदनम ये विग्रह वाक्य हुआ गुरोहो वंदनम गुरुवंदनम ये ष्टी तत्पुरुष समास है गुरु की वंदना ये अर्थ निकलेगा हिंदी में उसका इस प्रकार ये पूर्वार्ध में चार का अर्थ हुआ उत्तरार्ध में जो सुखबोधाय इसका विग्रह वाक्य होगा सुखे न बोध सुखबोध तस्मय सुखबोधाय का अर्थ निकलेगा अल्प प्रयास से ही सरलता से ही सुखपूर्वक ही बोध शास्त्रोक्त पदार्थों का बालकों को हो जाए इसलिए बाला नाम ये सृष्टि बता रहा है को यानी संबंध बता रहा है बोध के साथ संबंध किसका किसको बोध हो जाए तो बालानाम यानी बालकों को जो न्याय शास्त्र को नहीं जानते और ज्यादा परिश्रम कर नहीं सकते उन्हें न्याय शास्त्रोक्त पदार्थों का सरलता से बोध हो इसलिए ये तर्क संग्रह क्रियते ऐसा अनवय होगा तो तर्क संग्रह ये बाल सुख बोधाए का अर्थ हुआ अल्प प्रयास से ही बोध हो जाए इसलिए सुखपूर्वक ज्ञान हो जाए इसलिए और तर्क संग्रह इसका अर्थ निकलेगा तर्का नाम संग्रह तर्क संग्रह ये ष्टी तत्व तर्का नाम संग्रह यस्मिन ग्रंथे ये बहुरी समास है जो कल बताया था तर्का संग्रह यस्मिन यस्थे संग्रह अरबीच में संग्रह शब्द भी तो एक वृत्तात्मक है सम सं यानी संक्षेपे ग्रह यानी लक्षण परीक्षा इति संग्रह और फिर संक्षेपे लक्षण लक्ष्य तर्का संक्षेपे लक्षण परीक्षा यस्मिन ग्रंथे स तर्क संग्रह और तर्क ये भी एक वृत्ति है वो है कृत वृत्ति उसका विग्रह होगा तर्क तर्कंत प्रमिति विषय क्रियंत इति तर्क जो पहले दिन बताया था कल कि जिनको प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय बनाया जाता है उन्हें तर्क कहते हैं प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उत्पन्न हुए ज्ञान का जो विषय बनते हैं वे कौन बनते हैं ये सात पदार्थ द्रव्य गुण कर्म सामान्य इत्यादि इनको कहा जाएगा तर्क और इन तर्कों का यानी द्रव्य आदि सात पदार्थों का संक्षेप से संग्रह यानि उद्देश्य लक्षण परीक्षा जिस ग्रंथ में है वो ग्रंथ है तर्क संग्रह ये बहुरी समास हुआ उसका विग्रह है तर्क संग्रह इस पद का वृत्यात्मक पद का अर्थ बताने वाला वाक्य हुआ तर्काणाम संग्रह यस्मिन ग्रंथे स तर्क संग्रह ऐसा ये विग्रह वाक्य तो विग्रह होने के बाद चौथा कृत्य होता है वाक्य योजना है हाँ विश्वेशम का तो है विश्वेश्याम ईश विश, विश्व विश्वेश्या, विश्वेश्याम ईश विश्वेश और विश्वेश्याम का अर्थ होता है सर्वेश्याम सर्वेश्याम है सब का अर्थ है सप का ईश या नियामक सप को अपने नियंत्रण में रखने वाला ये विश्वेश शब्द का अर्थ निकलेगा विश्वेश्याम यानी सर्वेशम ईशह, ईश का अर्थ है नियामक नियंता नियामक ये पर्यावाचक शब्द है शासक सबको अपने शासन में रखता है जो वो है परमात्मा तो इस प्रकार ये विग्रह नामक तृतीय कृत्य संपन्न होगा चतुर्थ कृत्य होता है वाक्य योजना वाक्य योजना का अर्थ होता है अन्वय पदों का पर अन्वय तो पदों का अन्वय करते समय पहले होता है पदच्छेद तो पदच्छेद क्या नाम कर्ता का पहले अन्वय करना पड़ता है तो इसमें कर्ता का वाच्य कोई पद नहीं है जो कर्म वाच्य होता है उसमें कर्म में तो प्रथमा विभक्ति और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है कर्ता का वाचक जो पद होगा उसमें तृतीय तृतीयांत तो कोई दिखता नहीं है इसलिए उसका अध्यय करना पड़ेगा मया अन्नम भट्टे न इसका अध्यय करना मया अन्नम भट्टे न अन्वय करते समय पूरा श्लोक कान्वय इस प्रकार होगा कि मैं अन्न भट्टेन हृदय विश्व निधा गुरुवंदन चीय बालाखबोधा तर्कसंग्रह क्रीय ये श्लोक का अन्वय होगा मया अन्न भट्ट इसको शुरू में लिखना और बाकी हृदय विश्वेशम निधाय गुरु च विधाय च का भी अध्यार किया जा रहा है क्योंकि दो क्रियाएं हैं ना उनका समुच्चय करने के लिए और बालान सुख बोधा तर्क संग्रह क्रियते ये अन्वय हुआ वाक्य योजना कहलाएगा ये एक वाक्य बना अब इसका हिंदी अनुवाद करेंगे तो वाक्य अर्थ बन जाएगा ये एक वाक्य बना पदों का अन्वय हुआ और वाक्य अर्थ होता है पदार्थ का अन्वय वो पदार्थ का अन्वय करने के लिए वो हो जाएगा आपका हिंदी में अर्थ इसका मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा मया अन्नम भट्ट का अर्थ निकलेगा मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा हृदय में परमेश्वर की स्थापना करके गुरु का गुरु की वंदना करके न्याय शास्त्र उक्त पदार्थों के अनभिज्ञ लोगों के लिए सरलता से न्याय न्यायशास्त्रोक्त पदार्थों का ज्ञान हो इसलिए तर्क संग्रह की रचना की जाती है ये इस श्लोक का अर्थ है ये अर्थ हो जाएगा इस श्लोक का मुझ अन्नम भट्ट के द्वारा हृदय में विश्वेश्वर की स्थापना करके गुरु की वंदना करके न्याय शास्त्रोक्त पदार्थों के जो अनभिज्ञ हैं, उन्हें न्याय शास्त्रोक्त पदार्थों का अल्प प्रयास से ही बोध हो इस उद्देश्य से तर्क संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की जाती है यह अर्थ निकलेगा बाकी अब आक्षेप से समाधानम ये बचाए ना एक कृत्य पंचम कृत्य इसकी चर्चा कल करेंगे कल तर्क संग्रह का शुभ पाठ होगा